रोल्ड के अंतरिक्ष में में जॉनसन रात में हेरॉल्ड उठा उसने यह सुनिश्चित किया कि चांद में आसमान चांद आसमान में हो जिससे उसे अंधेरे में डर न लगे फिर वो पानी पीने के लिए गया वो उन चीजों के बारे में सोच रहा था जो लोग अंधेरे में देखते हैं और वे चीजें कहां से आती हैं वह खुश था कि वो उन चीजों को चांदनी में नहीं देख सकता था अचानक उसे एहसास हुआ कि उसे चांदी में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था वह देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा था वो एक रेगिस्तान के बीचों कोई आश्चर्य नहीं कि उसे इतनी जोर की प्यास लगी थी लेकिन सौभाग्य से वो अपना साथ लाया था। और उसे पता था कि रेगिस्तान में पानी कहां कुंड जरूर होगा हेरो ने जमकर पानी पिया रेगिस्तान में ठंडे पानी से अच्छी और कोई चीज नहीं होती अपने चारों तरफ देखकर हैरोल्ड को उस बात का एहसास हुआ कि रेगिस्तान में उसे करने को कुछ भी नहीं था शायद रेत में खेलने के अलावा वो वो वहां और कुछ कर भी नहीं सकता था फिर उसे याद आया कि उसकी सरकार रेगिस्तान में एक मजेदार काम करती थी वो रेगिस्तान में से अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ती थी उसके बाद हेरो ने चांद पर जाने का फैसला किया एक अच्छे तेज रॉकेट पर उसे लगा वो अगले दिन नाश्ते के समय तक घर लौट सकेगा उसने अपना रॉकेट फायर किया वो ताज आसमान में तेजी से उठा लेकिन रॉकेट चंद्रमा की सतह से एक मील की दूरी से चूक गया अब और ऊपर चलता गया ऊपर और ऊपर घूप अंधेरे में वो चलता गया सितारों की स्थिति से हेरोल्ड ने यह अंदाज लगाने की कोशिश की कि वो कहाँ जा रहा था उसने ग्रहों और धूमकेतुओं की स्थिति से भी अनुमान लगाया पर उसे अपना रास्ता दिखाने के लिए वास्तव में एक चाँद की जरूरत थी लेकिन जब हेरोल्ड ने गौर से देखा तो उसे चांद कहीं नहीं दिखा पर एक उड़न देखकर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ हेरोल्ड ने उड़न के बारे में सुना था वो लोगों को अंधेरे में दिखाई देती थी उनके अंदर क्या था या उन्हें कौन उड़ा रहा था वो किसी को नहीं पता था फिर उसने अपने रॉकेट को तुरंत लैंड करने का निर्णय लिया रॉकेट ने एक अजीब ग्रह के तल पर एक टक्कर के साथ लैंड किया इतने बड़े ग्रह पर उसे गिरने का कोई खतरा नहीं था हालांकि हेरोल्ड को लगा हेरोल्ड को लगा कि अगर वो ग्रह के ऊपरी भाग पर लैंड करता तो वो बेहतर होता उसने अचरज किया कि वो किसी ग्रह पर उतरा था तारों के अंधेरे में वो कुछ ऐसे संकेत खोज रहा था जिससे कुछ अता पता चल सके वह मंगल ग्रह पर था हेरोल्ड ने मंगल ग्रह पर लोगों के होने के बारे में सुना था वो कई बार जोर से हेरो चिल्लाए जिससे कोई उसे सुन सके उसने उड़न तस्तरी के बारे में भी सोचा उसने उन चीजों के बारे में सोचा जो लोग अंधेरे में देखते हैं अब उसे किसी साथी की बड़ी जरूरत महसूस हुई उसे इस बात का यकीन था कि मंगल पर अगर कोई आदमी होगा तो वो उसके साथ बड़ी हमदर्दी से पेश आएगा क्योंकि हेरोल्ड उस अजनबी से बातचीत करने के लिए बहुत दूर से आया था उसने अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचा मंगल ग्रह पर लोग कैसे दिखते होंगे लेकिन अंधेरे में लोग कैसे दिखते होंगे उस बात के कोई मायने नहीं थे इसलिए हेरोल्ड ने इस बात की परवाह नहीं की वो कैसा दिख रहा था हेरोल्ड बस ये जानना चाहता था कि क्या उसके आसपास कोई मित्र था भले ही अंधेरे में वो उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था फिर अचानक हेरोल्ड ने स्पष्ट रूप से कुछ देखा वो किसी चीज का चेहरा था वो एक ऐसी चीज थी जिस जिसे लोग अंधेरे में देखते थे और वो एक चीज उड़त दस्तरी में बैठा था हेरोल्ड वहां से तुरंत भागा फिर उसने सोचा और रुक गया शायद वह चीज धरती की ओर उड़कर जा रही हो और उसका उद्देश्य वहां किसी छोटे बच्चे को डराना हो फिर हेरोड बहादुरी से वापस लौटा वो दबे पाव वहां पहुंचा जिससे वो चीज उसे सुन न सके और फिर हेरोल्ड ने अपना बैगनी क्रॉन उठाया उसने उड़न तस्करी में क्रैक बनाकर उसे नष्ट कर दिया इससे पहले कि वो चीज उसे पकड़े हेरोल्ड खुश होकर वहां से भागा वो अंधेरे में जितनी तेजी से भाग सकता था भागा अच्छी बात यह थी कि अधिकांश रास्ता ढलान वाला था दौड़ते हुए उसे लगा कि कहीं वो सिर के बल गिर न जाए और वो सुरक्षित रूप से मंगल ग्रह के नीचे पहुंचा जहां उसका रॉकेट खड़ा था लेकिन इस समय तक हेरोल्ड कई का रोमांचक कारनामे कर चुका था अब वो किसी भरोसेमंद तरीके से घर वापस पहुंचना चाहता था इसलिए वो सितारों पर चढ़ा उसकी स्पीड कुछ धीमी थी पर वो सुरक्षित था पर सितारों की नोकें उसे पैरों में चुभ रही थी अब हेरोल्ड की घर पहुंचने की प्रबल इच्छा थी उसे याद आया कि वापिस जाने का सबसे अच्छा तरीका पुछल तारे पर सवारी करना होगा फिर अगले क्षण वो एक बड़े पुछल तारे पर कूद गया फिर हेरोल्ड ने सीधे पृथ्वी पर आकर लैंडिंग की रास्ते में वो चांद के पास से नहीं गुजरा था चांद का क्या हुआ उसने सोचा उसे चांद कहीं भी नहीं दिख रहा था फिर उसे महसूस हुआ कि रात गुजरने वाली थी और सूरज के उगने का समय हो चुका था हेरोल्ड बहुत भूखा था उसे सूरज ठीक समय पर उगते हुए दिखाई दिया सूरज बड़ा और तेज था हेरोल्ड को लगा कि वो एक अच्छा दिन होगा तेज धूप की रोशनी में लोगों को उड़न तस्त्री जैसी चीजें कभी परेशान नहीं करती हैं लेकिन एक चौका देने वाले क्षण के लिए उसे लगा जैसे उसने एक उड़न तस्त्री देखी हो वो छितिज पर थी और लग रहा था जैसे वो अभी उतरने वाली हो पर वो हेरोल्ड की गलतफहमी थी वो एक उड़न तस्त्री नहीं थी बल्कि दलिये का कटोरा था हेरोल्ड ने गर्मा गर्म नाश्ता पसंद हेरोल्ड को गर्मा गर्म नाश्ता पसंद था फिर जल्दी से उसने अपनी कुर्सी उठाई और फिर वो खाने के लिए बैठा श्यामा